जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक 11 परमात्मा अश्रव्य या नाद में दूसरा प्रश्न उपनिषद परम तत्व को अदृश्य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 तुम पर निर्भर है इसलिए वक्तव्य दिया गया है परमात्मा दूर से दूर है अगर अहंकार तुम्हारा बहुत पथरीला है मजबूत है तो बहुत दूर है परमात्मा तुम सारे संसार में खोजते फिरो नहीं पाओगे तुम्हारा अहंकार ही हर जगह बाधा बन जाएगा और पास से भी पास है अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारी आंख के सामने जो है वह परमात्मा है तुम्हारे हाथ के पास जो है वह परमात्मा है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 मेरी तारिकियों के दामन में एक माह तमाम होता है मेरी खामोशियों के पर्दों में एक सौर कलाम होता है मेरी अक्ल करद के हाथों में एक भरपूर जाम होता है दिल की बेताबियों में छुप छुप कर कोई मस्ते खराम होता है बंद होती हैं जब मेरी आंखें तेरा दीदार आम होता है मैं बज़ाहिर खामोश होता हूँ लप तेरा ही नाम होता है खिलवतों में जो गुनगुनाता हूँ बस तुझे से कलाम होता है देखना है मगर अभी बाकी कब तेरा जलवा आम होता है समझना मेरी तारिकियों के दामन में एक माहे तमाम होता है वो जो गहन अंधकार है मेरे जीवन में वो भी एकदम अंधेरा नहीं उसमें पूरा चांद भी है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 सराबियों ने इतना नुकसान नहीं किया जितना पद के सराबियों ने दुनिया का क्या इतने युद्ध इतनी हिंसाएं इतने उपद्रव इतनी जालसाचियां सराबी बेचारा इस लिहाज से निर्दोष है हां कभी कभी रास्ते की नाली में गिर जाता है थोड़ा शोरगोल मचा देता है किसी की नींद में दखल डाल देता है बस इसी तरह की भूल चुके हैं उसकी कभी गाली गलौच कर देता है कभी पीट देता कभी पिट जाता है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 पत्नी ने कहा कहाखिर हुआ क्या भले चंगे गए थे उन्होंने कहा अभी तू मुझे दबा दे अभी मैं अपने होश में नहीं हूं थोड़ा समझूं तो तुझसे कहूंगा बाद में मोहम्मद ने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है और बड़ी अजीब बात कही अपनी पत्नी को कहा या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं यह बड़ा अद्भुत वचन कि या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया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 खो गया है यद्यपि तुमने कभी उसे खोया नहीं कैसे उसे खो सकोगे भूल गए हो बस परमात्मा में सारे विरोधाभास लीन हो जाते